कस्तूरी तिलक लटले वक्षस्थले कौ कौस्तुभम ग्रे वरमौक्तिकले करे कंगण सर्वाे हरिचंदनम सुलित कंठे च मुक्ता गोपस्त्री परिवेश विजयते तो गोपाल चूड़ा मणि गोपालं भूलीला वि ग्रह गोपालमं कुल गोपालम गोबर धनधृत लीला लाल गोपालम गोभीर्निगदित गोविंद स्फुटना बहु मानम गोपी गोचर दूरं प्रणमत गोविंदम परमानंदम नमः कमलना भा Namo, namo le mahaline. Namo, namo le pa. नमस्ते कमल क्षण यो ब्रण दूर जो वै वेद प्रश्णति तस्म तग्वेवत्मबु प्रकाशमुमुक्षुर्ई शरण प्रपदे अद्वय ज्ञान तत्व कृष्ण तत्व जिज्ञासु जीवात्माओं नियमानुसार थोड़ी देर हरिनाम संकीर्तन कर लीजिए पश्चात विषय प्रारंभ होगा भजोरी भगवान की अब आप लोग सावधान हो जाएं मैं कौन मेरा कौन इन दोनों प्रश्नों के समाधान में अब तक मैंने आप लोगों को बताया कि ये दोनों प्रश्न अलौकिक है दिव्य जगत के हैं आध्यात्मिक हैं अतय इन्हें हम किसी मायाबद्ध व्यक्ति के द्वारा नहीं समझ सकते क्योंकि मायाबद्ध व्यक्ति में चार दोष होते हैं ब्रह्म प्रमाद विप्रदीपा करणा पाटो इन चार में एक भी दोष अगर किसी में है तो उसे तत्प ज्ञान नहीं है ऐसा माना जाएगा और ऐसे व्यक्तियों के बनाए हुए सिद्धांत या ग्रंथ भी माननीय नहीं है पाश्चात्य देशों में बिना अनुभव के माइक बुद्धि से बहुत से सिद्धांत बनाए गए हैं बहुत से ग्रंथ बनाए गए हैं जिन्हें हम लोग कृत ग्रंथ कहते हैं किंतु वे प्रमाण के लिए हमारे सामने नहीं आ सकते अतय विनिर्गत ग्रंथ वेद और वेदानुगत स्मृत ग्रंथ अनुभूत महापुरुषों के द्वारा लिखे हुए इन दोनों के द्वारा हम ये सिद्ध करेंगे मैं कौन मेरा कौन सर्वप्रथम विनिर्गत ग्रंथों से एक विनिर्गत ग्रंथ है कुल जमा टोटल उसका नाम है उपनिषद ये वेद का उत्तर भाग है पूर्व भाग में तो कर्मकांड भरा पड़ा है ये उत्तर भाग में उपनिषद है इस उपनिषद की प्रशंसा ने किया है ये उपनिषद अद्वितीय है कोई मुकाबला नहीं है विश्व में कोई ग्रंथ इसका मुकाबला नहीं कर सकता विदेशी फिलासफरों में वो प्रमुख माना जाता है शापन और मैक्स मैक्समूलर उसने भी समर्थन किया हा शॉपन ने जो कुछ कहा है बिल्कुल ठीक कहा है और जर्मनी के बहुत बड़े फिलासफर फेडरिक उन्होंने तो यहां तक कहा है कि उपनिषद का ज्ञान सूर्य के समान है और पाश्चात्य देशों के सब ज्ञान सूर्य की किरण के समान है ये विदेशी फिलासफरों ने इस प्रकार हमारे उपनिषद की प्रशंसा की है अरे वो क्या करेंगे बिचारे वेद उपनिषद का जो ज्ञान है वो तो केवल भगवान जानते हैं। ऐसे ज्ञान है इनके कोई नहीं जान सका ब्रह्मा सरि का जिसने नथिंग से संसार बना दिया वो नहीं जान सका तो भगवान उसके हृदय में बैठे श्री कृष्ण ने ब्रह्म हृदय या आदि कब तब वेद का ज्ञान कराया क्यों वेदो ही नारायण साक्षात ये वेदो नारायण भागवत कह रही है छ एक चालीस वेदस्य चेस्वरात्म तत्र मुह्यंत सूर्य ये ईश्वर का स्वरूप है ईश्वर के समान है बड़े बड़े तत्व प्रैक्टिकल मैन भी नहीं समझ सकते मुनि इंद्र भी नहीं समझ सकते ग्यारह तीन तैतालीस परोक्ष बाद ग्यारह तीन चौवालिस परोक्ष बाद क्या, क्या मतलब अर्थात शब्द कुछ है अर्थ कुछ है अब कोई विद्वान शब्द का जो अर्थ है कोश में उसी के द्वारा तो अर्थ लगाएगा बिचारा पंडित लेकिन ऐसा नहीं है थोड़ी सी एग्जाम्पल देते हैं आप भगवान का लोक जहां मैंने आपको तो बताया था पिछले प्रवचन में माया नहीं जा सकती चंद्र सूरज नहीं जा सकते वो भगवान का लोक है और स्वर्ग लोग के बारे में तो बहुत विस्तार से आप लोगों को मैंने बताया है वो तो, तो माइक लोग है चार दिन को आप जाएंगे लौट आएंगे अरे वो स्वर्ग ही नश्वर है वहां जाने वाले की कौन कहे लेकिन उपनिषदों में देखो क्या शब्द लिखा है अन स्वर्ग लोके प्रतिष्ठा भगवत प्राप्त महापुरुष उस स्वर्ग में जाते हैं तेनोपनिषद चार नौ स्वर्ग शब्द लिखा है अर्थ है गोलोक <laughs> अस्म लोका दु क्रम्य अमुस्मिन स्वर्गे लोके जे ये प्रतिष्ठत आयतरी उपनिषद तीन एक चार आत्मबोधोपनिषद ने भी ये मंत्र है एक साथ यहां भी स्वर्ग लिखा <laughs> ब्रह्मलोक लिखा है ब्रह्मलोक हमारे भीतर कौन बैठा है ब्रह्म निधि गया उपर्युपर संचर नबीन देमा सर्वा प्रजा हर हर गे तम ब्रह्म लोकम न प्रत्यूढ़ा छाग्योपनिषद आठ तीन दो वेद है ये कह रहा है कि हमारे अंदर ब्रह्मलोक है ब्रह्मलोक वाला बैठा है ब्रह्मलोक वाला कौन बैठा है तुम्हारे यहां भाई <laughs> अरे तुम नहीं जानते अथ जदिद ब्रह्मपुरे फिर कहा ब्रह्म ब्रह्मपुर ब्रह्मलोक ब्रह्म, ब्रह्म लोक धारम पुंडरीक धारोस्म निकाश तस्द तदन्वेष्टव्यम आठ एक एक छादोग्योपनिषद ये ब्रह्मपुर है शरीर ब्रह्मपुर है अरे ब्रह्मलोक तक तुम तो आया है जी हा ब्रह्म भुवनालो का पुनरावर्तन अर्जुन वहां से जाके लौटना पड़ता है अरे ये ब्रह्म माने भगवान का पुर है उसके अंदर एक आंगन है उस आंगन में एक आकाश है उस आकाश में एक रहस्य रहस्य है उसको जानना चाहिए और दूसरे मंत्र में आठ तीन दो में कह रहे हैं कि एक गरीब भिखारी चारों ओर दौड़ रहा है भूखा और उसको नहीं मालूम कि मेरे घर के अंदर ही नीचे बहुत बड़ा खजाना गड़ा है तमाम संतों ने बताया अरे तेरे घर के नीचे अनंत मात्रा का भंडार है हीरे जवाहरात खोत बेवकूफ बनाते हैं ये लोग हम अपना घर खोद डाल राह घर के बाहर बताते तो खोद भी लेते अपना घर गिरा दे तो वेद कह रहा है ऊपर जपर संचरण तो ऊपर ऊपर चल रहा है वो भिखारी लेकिन खोदता नहीं अंदर भगवान बैठे हैं मानता नहीं वही मेरा है मैं भी वहीं पर है उसको भी भूल गया हाँ रियलाइज तो करता है मैं मैं मैं लेकिन वह मैं क्या शरीर लो, बंटा ढार कर दी शरीर को मैं मानता है मैं मर जाऊंगा मैं मर जाऊंगा वो मर गया मर गया अरे मैं वो एक कोई नहीं मरता नायम हन तीन हन्य हं थे बाषांश जीर्णानी यथा विह नरो पराणी था शरीरा बिहाय गीर्णान्य नवानि नवानी देही। गीता अरे अर्जुन जैसे कोई कपड़ा बदलता रहता है बड़े आदमी दिन में दो दो तीन तीन बार कपड़ा बदलते हैं मोतीलाल नेहरू को सुना जाता है उनके कपड़े विदेश में धुलने जाते थे कई बार कपड़े बदलते हैं बड़े बड़े लोग और फट जाने पर तो गरीब भी बदलते ही क्या करें बेचारा तो कपड़ा बदलने में वो खुश होता है ईद आ रही है नया कपड़ा मिलेगा पापा लाएंगे सब हम के बच्चे खुश हो रहे हैं कोई बुरा नहीं मान रहा यह कपड़ा छेगा जाएगा तो अर्जुन ये तुम मरने को ये क्या सोचता है कि आत्मा मर जाएगा अरे नहीं नहीं भोक्ता भोग्यम प्रेरिता रंचमत् सर्व प्रोक्तम त्रिविधम ब्रह्म में तक बारह श्वेताशतरोपनिषत नौ ग्यारह नारद परिव्राजकोपनिषद्यौ द्वाद एक नौ श्वेताशतरोपनिषत नौ आठ नारद परिराज गोपन शोनों अज है वो भी मैं भी ए, मरने वाला नहीं है हम दोनों में कोई ना मैं मरेगा ना मेरा मरेगा नहीं मानते ए, क्या बैक बैक करते हो हमारा गला दबा रहा था मर जाते तो वो आदमी आ गया उसने बचा लिया। सबसे बड़ा डर हर मनुष्य को इंद्र तक को अभिनिवेश का है ये पांच क्लेश होते हैं जो हमारे पीछे लगे हैं अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश इसमें अभिनिवेश जो है पांचवा वो यही है मृत्यु का भय मैं मर ना जाऊं बुखार हुआ 106 हो गया मैं मर न जाऊं मेरा बेटा मर <laughs> सब डरते रहते हैं मरने से अरे आगे से आ रही है हर चारे मर जाएगा <laughs> कार आ रही है अरे देख शेर आ रहा है भाग भाग नहीं मर जाएगा हर समय डर है बड़े बड़े पैसे वाले अपने चारों ओर रिवाल्वर लेकर डिफेंस में रखते हैं लोगों को कोई मार न दे हम मर न जाइम मिनिस्टर वगैरह के लिए डेली कितना खर्च हो रहा है कितने हजार आदमी साथ में जाते हैं तब अमेरिका के राष्ट्रपति अमेरिका से अफगानिस्तान जाते हैं <laughs> मरना जाऊं अरे मरना है कौन बचा है आज तक अरे ये तो हम भी जानते हैं याद लेकिन पता नहीं क्या बात है डर लगता है। अरे तू समझता है मरेगा नहीं अरे मरूंगा तो जरूर सब मर रहे हैं लेकिन अभी नहीं <laughs> अरे अब तो अस्सी वर्ष का हो गया हाँ हो तो गया लेकिन देखो वो सौ वर्ष तक रहा था तो अभी हम नहीं मरेंगे लेकिन जब मरेंगे तो कैसा होगा ये सब छूट जाएगा इतनी बिल्डिंग बनाई इतना अरबों कमाया ये सब छूट जाएगा अकेले जाना होगा हाँ अरे कैसे जाऊंगा अपने को शरीर मानकर कर ये सारी मुसीबत मोल ले लिया हम लोगों ने तो उपनिषदों के द्वारा हमको पता चला कि मैं नाम का तत्व जीव कहलाता है इसमें बड़ा कमाल है क्या कमाल है ये जड़ वस्तु है शरीर पंच महाभूत का जड़ सामान जड़ कैसे कहते हो जी देखो हर आदमी देखता है अपनी आंख से किसी मरने वाले को ये मर गया हाँ कैसे मालूम देख नहीं रहा है तो भैया देख नहीं रहे हाथ उठाया हिलाया है। देखो ये जड़ है ना हाँ अब देखना दो दिन बाद यहाँ ऐसी दुर्गंध आएगी कि घर वाले घर छोड़ के भाग जाएंगे इसलिए घर वाले मरते ही कहते हैं हे बाहर बाहर निकालो बाहर जल्दी लकड़ी उकड़ी का इंतजाम करो भाई तुम लोग क्या कर रहे हो अरे इससे बड़ी प्यार करती थी मैम साहब और पापा जी और मम्मी जी कहां गए सब अरे उसकी तरफ देखना नहीं चाहते क्यों अब उससे कोई मतलब तो हल होगा नहीं आ, इतना कच्चा चिट्ठा सब देखते हैं, लेकिन अपनी बीबी के लिए नहीं सोचते कि ये भी ऐसे ही होगा एक दिन जब हम मरेंगे तो ये भी मेरी ओर नहीं देखेगी मेरे बेटे जी है आग लगाएंगे मेरे शरीर में और मेरी खोपड़ी में बास से कपाल क्रिया करेंगे तो सब देखेंगे और कोई बुरा नहीं कहेगा अरे तुम पिताजी को रोज प्रणाम करते थे आज बात से खोपड़ी में मार रहे हो अरे वो तो चले गए पिताजी ये तो मिट्टी है हाँ बड़ा ज्ञान है आपको ये ज्ञान हमेशा क्यों नहीं रखते अपने लिए भी तो मैं आत्मा हूं मरने वरने वाला नहीं हूं ना कोई मार सकता है मुझे लो वो नहीं मार दिया मैं मार रहा हूं अरे तू क्या मारेगा ये तो शरीर से मैं फिर निकल के चला जाऊंगा तू मुझे नहीं मार सकता बड़े मारने वाले भगवान आए उनने कहा मैं तो मार सकता हूं सर्वसमर्थ हूं देख रावण में तुझको मारता हूं सुषपाल में तुझको मारता हूं अरे क्या मारोगे तुम हमको बड़े भगवान बने हो मार के बताओ मारा फिर क्या हुआ हो भगवान के पहले दो लोग पहुंच गया हा आप आइएगा हम स्वागत करेंगे जा रहा हूं आपके लोग को ए, मारने का तो इसको इनाम मिल गया जब भगवान नहीं मार सकते किसी को तो, तो और कौन मारेगा तो मैं नाम का तत्व वेद के अनुसार जीव है और वो जीव अणु है सर्व व्यापक नहीं है अलग अलग अनंत जीव हैं सब अपने अपने अनाज काल के कर्म के अनुसार अलग अलग शरीरों में दंड भोग रहे हैं कर्म के अनुसार कर्म भी अनाज है जीव भी अनाज है ये जन्म मरण भी अनाज है एक दिन शुरू नहीं हुआ तो उसी के अनुसार भगवान चलाते हैं अपनी ओर से कुछ प्लस माइनस नहीं करते और अगर करते हैं तो भक्त का करते हैं और सबका नहीं और सबके लिए न्यायाधीश है समोह हम सर्वभूतेश नोस्प्रिय अर्जुन न मेरा कोई दुश्मन है ना दोस्त है और क्यों दोस्त तो तब बनाते हैं जब किसी का कोई मतलब बाकी हो कि भाई हमें कभी मुसीबत आ जाएगी तो ये काम दे देगा पड़ोसी है, है दोस्ती किए रहो भगवान को तो कुछ चाहिए नहीं किसी से कभी और दुश्मनी दुश्मनी भगवान का कौन दुश्मन होगा अरे वो हुआ है नहीं रावण सुषपाल वो दुश्मन मानता है भगवान नहीं मानते वो तो भगवान तो उसके अंदर बैठे हैं उसकी इंद्री मन बुद्धि में ततत कर्म करने की शक्ति देते हैं वो जो गाली दे रहा है वो शक्ति भी भगवान ने दिया है ये जो जल है पृथ्वी है भगवान की है ना हाँ तो ये वो रावण के लिए भी है शिशुपाल के लिए भी है और बड़े बड़े जगत गुरुओं के लिए भी है साहब के लिए बराबर अगर हम मनुष्य लोग होते और कोई हमसे ऐसी दुश्मनी करता तो फिर घर से बाहर निकाल देते बड़ी कृपा करते तो वरना तो गोली मार देते लेकिन भगवान ऐसा नहीं करते अरे हमारा बच्चा ही तो है अरे नासमझी में हमको गाली दे रहा है कोई पागल हो जाए बिचारा बीमारी है तो मेंटल और सड़क पर नंगा होके गाली दे तो कोई समझदार सेंसबल आदमी जो पागल ना हो वो बुरा नहीं मानता ये गाली दे रहा अरे जानते नहीं ये पागल हो गया है अच्छा, अच्छा। समझदार आदमी गाली दे दांत तोड़ देंगे फिर फोड़ देंगे और पागल गाली दे ऐसे <laughs> ही बोलता रहता है अरे तो आपको गाली दे रहा है अरे नहीं, नहीं इसकी गाली क्या क्या कीमत ये तो पागल है वो हमारे ही बेटा हो पागल हो जाए तो हमको गाली दे तो हम भी बुरा नहीं मानेंगे अरे खराब हो गया है मेंटल हो गया है क्या एक बार इसी इलाहाबाद में मिलिट्री में हम गए थे लेक्चर देने चौकी है वहां जगह इलाहाबाद के पास एक ब्रिगेडियर साहब ले गए थे हमको बहुत पुरानी बात है एक दिन लेक्चर दे के लौट रहे थे मेरे साथ दो कैप्टन हमको शहर तक छोड़ने आते थे तो एक दिन लौटने लगे जब तो वहां कुछ फंक्शन था मिलिट्री में तो सबने शराब पी रखी थी बड़े बड़े ऑफिसरों ने तो वहां एक शराब पी करके कैप्टन रोड के बीचों बीच खड़ा हो गया रिवाल्वर तान के अब हमारे ड्राइवर ने रोक दिया गाड़ी हम आगे ही बैठे थे हमारे बगल में एक कैप्टन खड़े खड़े चलता था बिचारा उसने भी देखा हमने भी देखा ये रिवाल्वर लेके क्यों खड़ा है अब ना उस कैप्टन की हिम्मत पड़े उतरने की <laughs> और ना और कोई और बाकी तो सब पब्लिक थी हम लोग तो थोड़ी देर बैठे रहे उसके बाद हमने कहा कैप्टन साहब से कि अरे भाई ये महाराज जी बोलिए मत आज वो शराब का दौर चला था ज्यादा पी गया है तो पता नहीं रेवाल्मेर में इसके गोली हो और नशे में तो है ये मार दे इसलिए अब सोच रहे हैं क्या करें <laughs> रिवाल्वर उसके पास भी थी जो हमारे साथ चल रहा था वो गोली मार देता पहले लेकिन वो समझ रहा था अरे बेचारा अधिक पी गया है <laughs> इसको मारना ठीक नहीं है और कोई तरकीब सोचे तो मैंने कहा अच्छा तू इधर आ मैं तरकीब करता हूं तो मैं उतरा गाड़ी से निहत्था और एक करते हुए जैसे शराबी लोग चलते हैं ना ऐसे आ, ऐसे करते हुए और उसके पास जाके उसके गले में हाथ डाल के ऐसे एक्टिंग कर रहा हूं और यह हमने रिवॉल्वर छीन लिया उसको कोई फीलिंग नहीं कि क्यों छीन लिया हम इनसे छीनेंगे फिर करता रहा इतने कैप्टन साहब दौड़ के उतरे भागे और उन्होंने भी पकड़ा उसको तो अब ये सुना ब्रिग्रेडियर ने कि महाराज जी को ऐसे तंग किया इस एक आदमी ने उन्होंने कहा इसको निकाल बाहर करेंगे सस्पेंड कर दिया उसकी बीबी सवेरे हमारे पास आई जहां हम छह रहे थे महाराज जी आप बचाइए हमारी रोजी रोटी खत्म हो जाएगी वो बड़े साहब ने सस्पेंड कर दिया है हमने कहा अच्छा देखो तो हमने उनको फोन किया हमने कहा भाई देखो हम प्रवचन देने इस शर्त पर आएंगे कि तो तुम उसको माफ कर दो वो बेचारा शराब अधिक पी गया था तो तुम्हारे यहाँ शराब बटती क्यों है महाराज जी तो लिमिट में सब पीते कहा वो लिमिट अनलिमिट क्या वो बांट रहा था कहने बताया तो बांटने वाला अधिक पी गया <laughs> तो वो निर्दोष है कोई बात नहीं ऐसे ही पागल आदमी के कहने पर हम लोगों को कोई फीलिंग नहीं होती और वही गाली अच्छा भला आदमी दे दे चाहे पड़ोसी हो आ, फिर देखो क्या क्या कांड हम करते हैं, जिंदगी भर की दुश्मनी ले ले उससे आ? तो ये जीव इतना आश्चर्यमय है कि एक जगह हृदय में रहता है और सारे शरीर में चेतना पैदा किए रहता है सिर से पैर तक और भगवान तो बहुत ही विलक्षण है वो ऐसा शरीर बनाता है कि इसी में दांत सुई चुभो दर्द नहीं इसी में एक नाखून जिंदा एक नाखून मुर्दा वाह क्या कमाल है ये बाल जड़ लोग कहते हैं ना भगवान ने ये संसार उल्टा बनाया स्वयं तो नित्य संसार अनित स्वयं yeah. सर्वज्ञ असंसार में सात अज्ञानी स्वयं आनंद स्वरूप असंसार में सात दुखी अरे एक गुलाब का फूल ले लो उसी में कांटा, उसी में फूल दो विरोधी चीज हो वेद में एक मंत्र है यथोसते च यथा पृथिव्या औषधया संभवन्ति यथा सत पुरुषा केशलोमानी तथा क्षरा संभवती है विश्व अरे देखो ये जीव जिसमें है उस शरीर में एक कमाल है तो भगवान के लिए क्या आश्चर्य है वो तो, तो सर्व समर्थ है और ये जीव अगर कुछ मेरा को माने भगवान को जिसका अंश है शक्ति है समझ ले जान ले मान ले पा ले तो माया भाग जाए और मैं और मेरे दोनों प्रश्नों का हल हो जाए लेकिन वेदों ने बताया शास्त्रों ने बताया कि हमारे पास कोई साधन जानने का नहीं है साथ मटीरियल है शरीर भी माया का इंद्रिय मन बुद्धि भी माया की एक दिव्य है मैं और जानने का सब सामान माइक बड़ी सीधी सी बात है इसीलिए अनंत बार भगवान के अवतारों को हमने देखा आंख से लेकिन नहीं देखा देखा लेकिन नहीं देखा मल्ला नाम अशन नाम नरबर स्त्री स्मरो मूर्तिमान दस तैतालीस सत्रह कंस की सभा में श्री कृष्ण खड़े हैं। हम लोग भी गए थे वहां देखने तमाशा कोई बड़ी बात होती है कहीं तो सब जाते हैं तमाशा देखने अब कल देखो दिल्ली में खेल हो रहे हैं सारी दुनिया के खिलाड़ी आए हैं तो वह पैसा दे के लोग जाते हैं देखने हम लोग भी गए थे लेकिन क्या देखा जिसकी जैसी भावना थी वैसा दिखाई पड़े इतना कोमल बालक 11 साल का और ये हाथी चला आ रहा है चिग घाड़ता हुआ मारने को ये तो सुन में ले के निकल जाएगा अरे रे रे रे क्या हुआ ये दांत पकड़ लिया इस लड़के ने और हाथी को पछाड़ के गिरा दिया अरे ये क्या अंधेर और उखाड़ लिया दांत को और पिटाई शुरू कर दी इसको और ये क्या चमत्कार है भाई ये बच्चा है कि क्या है ये भी हम लोगों ने देखा लेकिन भगवान नहीं माना अरे वो हाथी ऐसे ही रहा होगा जी उसको चक्कर आ गया होगा वैसे ही मर गया हो चलो जी घर चलो अगर हम लोग वहां भगवान मान लेते तो घर कौन जाता फिर फिर तो उन्हीं के चरण पकड़ लेते बड़े बड़े बुद्धिमान हम लोग थे उस समय भी आजकल तो कल युग में बहुत कमजोर बुद्धि हो गई है और इसके पहले रामावतार में भी धनुष यज्ञ हुआ था वहां भी हम लोग थे तब तो हम लोगों में बड़ी तीव्र बुद्धि रही होगी त्रेता युग में फिर भी हम नहीं जान सके आ, वो जनक परमहंस तो दीवानी हो गए और हमने देखा आ, लड़का ठीक है अच्छा है कॉमन है क्या धनुष तोड़ दिया अरे सब आश्चर्य कर रहे हैं अरे नहीं यार बड़ा पुराना धनुष है वो टूटा फूटा अच्छा रहा होगा उठाया होगा गिर गया होगा उसको दुनिया वाले तो सु को सराई कर देते चलो अरे नहीं वो बाबा जी कह रहे थे ये भगवान क्या बात करते हो भगवान ऐसे होते हैं कहीं चलो <laughs> क्योंकि हमारी इंद्रिय मन बुद्धि प्राकृत है इसलिए हम नहीं जान सकते कोई बात नहीं समझ सकते भगवान की देखो एक छोटी सी बात इस संसार भगवान ने बनाया हाँ क्यों बनाया अरे वे एक सवाल है हम लोग मनुष्य है हर जगह लॉजिक्स से जानना चाहते हैं कोई आदमी मकान बनाता है भाई क्या कर रहे हो मकान बना रहे हैं क्यों अरे क्यों रहेंगे इसमें जी बरसात है जाड़ा है सबके बचत के लिए अच्छा अच्छा ए, तुम मकान क्यों गिरा रहे हो अपना अरे जी ये बहुत पुराना हो गया है कभी अचानक गिर जाए तो सब मर जाएंगे नया बनाएंगे अच्छा अच्छा हर जगह हम लोग कारण का पता लगाते हैं कार्य क्यों हो रहा है भगवान से पूछा महाराज आपने अकेले थे आराम से सो रहे थे ये क्या बवाल मोल ले लिया संसार बनाने का तो वेदांत ने उत्तर दिया लोकवत्त लीला कई बल्यम जैसे कोई राजा पार्क बनाता है अपने एन्जॉयमेंट के लिए राजकाज में जब परेशान हो जाता है तो बाल बच्चों से कहता है चलो भाई सब लोग पार्क में घूमेंगे हाँ एन्जॉयमेंट रहेगा जरा बढ़िया दरा ताजा हो जाएगा दिमाग है तमाम मुकदमे ऐसे ही आए परेशान हो गए अरे हमारे संसार में अरब लोग सेठ लोगों की बगीची होती है हर एक उसको बगीची कहते हैं शहर के बाहर एक बगीची बनाए रहते हैं सब लोग छुट्टी के दिन चलो वहा पिकनिक होगी तो ऐसे ही भगवान ने अपने मनोविनोद के लिए संसार प्रकट किया है अच्छा अच्छा उनका मनोविनोद है और हम लोगों का गला घोट है हम लोग दुखी होके रो रहे हैं और उनका मनोविनोद हो रहा है और एक बात तो बताओ कि संसारी राजा तो संसारी है उसमें तमाम दोष है काम क्रोध लोह मोह टेंशन सब होता रहता है भगवान को क्या बीमारी लग गई उन्होंने क्या कहा वहा क्या बस अपना प्रकट कर दिया संसार सदई नई वर्य में सा एकाकी नरमते अकेले मन नहीं लगा अच्छा यो प्रलय के बाद चौ चार अरब उन्तीस करोड़ चालीस लाख अस्सी हजार वर्ष तक प्रलय रहा तो मन लगा रहा अब एक कल्प के बाद अब बोल रहे हो कि मन नहीं लगा अकेले इसके पहले कौन था तुम्हारे साथ मैं, मैं अकेला था <laughs> तो में साल तक तुम्हारा मन कैसे लगा रहा और तुम तो आत्मा राम हो आत्मरथी आत्मक्रीत आत्म आत्मनंदा आत्मानंदा आत्मा चांदोग्योपनिषद तो आत्मा राम को बाहर से ए, कोई आवश्यक सामान चाहिए आनंद के लिए अरे तुम तो अंदर बाहर सर्वत्र आनंद ही आनंद हो तुम्हारा मन नहीं लगा कैसे बोलते हो भागवत में उद्धव ने कहा नंद जोशोदा से न माता न पिताज न भार न ना सुतादय नात्मी न ना परचा न देहो जन्म एवं न चास्म वोकेश्रजोनिषु क्रीडाथसो कि साधूना परत्रणय कल्पते ये जो तेरा लड़का है ना, नंद ब्रह्म है इसके न माँ है न बाप है न बीबी है न बच्चे हैं न अपना है न पराया है न इसका देह है न इसका कर्म है न इसका जन्म है नंद जो कहते हैं ये, ये बाबा जी क्या बोले जा रहे हैं उद्धव क्या बोल रहे है ये तो आपने समझ में आ नहीं रहा अरे तो हमारा बेटा हा हा तुम्हारा बेटा है ये तुम्हारा बेटा जो बना है ये क्रीडार था सोप साधु नाम परित्राणा कलपते ये भक्त की इच्छा पूरी करने के लिए लीला करने आया है ये तुम्हारा बेटा होता नहीं है इस धोखे में ना रहो हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं संसार में अगर किसी से कोई पूछे आपके पिताजी हैं, हाँ अच्छा, माताजी, वो भी है बीबी हाँ वो भी है बच्चे हाँ जी चार लड़के चार लड़किया अच्छा अच्छा नाती पोते भी है हाँ हा। अच्छा और मकान मकान भी आपका अपना है ये हाँ जी बिल्कुल मेरा है आप बड़े भाग्यशाली हैं बड़े भाग्यशाली हैं क्योंकि किसी के माँ नहीं किसी के बाप नहीं किसी की बीबी नहीं किसी के पति नहीं किसी का बेटा नहीं किसी के धन नहीं आपके सब कुछ हाँ। और भगवान तुम्हारे न माँ है न बाप है न बीबी है न बच्चे हैं कुछ भी नहीं है अरे एक खाट भी नहीं सोने के लिए सांप के ऊपर सो रहे हैं बिचारे हाँ। हम लोग तो बहुत अधिक भाग्यशाली हैं इस मामले में हाँ भगवान अभागे हैं अभागे हैं हाँ अरे भाग्य तो उसके होता है जो कर्म करे और भगवान का तो कोई कर्म है नहीं वो तो आनंद स्वरूप है वो कर्म करते ही नहीं इसलिए देह भी नहीं हो सकता देह तो कर्म से होता है जन्म कैसे होगा बिना कर्म के जितने जन्म होते हैं उसका रीजन है कर्म और कर्म कब होगा जब जन्म होगा और जन्म कब होगा जब कर्म होगा तो भाग्य तो कर्म करने वाले का बनता है हमने जब कर्म ही नहीं किया कुछ तो भाग्य कहां से बन के आएगा हा तो अभाग्य है ना भगवान हाँ बिल्कुल न माँ बाप बेटा स्त्री पति न भाग्य कुछ नहीं है विचारे के हा हा ठीक है मान लिया कुछ नहीं है लेकिन वो चीज तो है कि जिससे कुछ नहीं चाहिए परिपूर्ण पूर्ण मदह पूर्ण मिदम पूर्णात् पूर्ण मुदस्ते पूर्णस्दाय पूर्ण मेवा वशिष्यते हदारण्य को उपनिषद पांच एक एक अरे आनंद ही आनंद है और है क्या भगवान तो उसको कुछ चाहिए नहीं इसलिए एक ये भी कहना गलत है ना कि विनोद के लिए संसार बनाया है ह हाँ। गीता में बोले हम क्यों आते हैंजोभ्यत्मा भूता नाम सन्तिष्ठा संभवाम यदा यदा धर्म से भारत अभ्युत्थान धर्म से तदात्म सृजा्य हम परत्रणा साधुना विनाशा च दुष्कृता धर्म संस्था संभवाम जुगे जुगे चार छे चार सात चार आठ मैं राक्षसों को मारने आता हूँ साधुओं की रक्षा के लिए आता हूँ धर्म के संस्थापन के लिए आता हूँ अरे बाबा तो संसार प्रकट ही न करो ना। तो कहा से आएंगे राक्षस कहाँ साधुओं, कहा अधर्म ये संसार बनाने के बाद ये सब आया ना रोग उसके दवा करने आए तुम सांडल्य ने कहा भाई ये भगवान ने तो ये विनोद में कहा है सब और वेद्यास ने भी उसमें साइन कर दिया लोकवत लीला कैवल्यम भगवान ने मनोरंजन के लिए नहीं बनाए हैं संसार फिर मुख्य कारुण्यम शांडल्य सूत्र है उनचास भगवान का एक स्वभाव है कृपा दया अपने लिए नहीं, उनके अंदर हम सब लोग प्रलय के समय चले गए थे अनंत जीव और पेंडिंग में पड़े थे कुछ करने का अधिकार वहां नहीं था जैसे स्वर्ग में भोग भोग है तो वहां भोग भी नहीं कर्म भी नहीं शरीर भी नहीं मन भी नहीं बुद्धि भी नहीं सत्ता मात्र थी और कारण शरीर था माने वासनात्मक समस्त कर्म अच्छे बुरे वो हमारे साथ थे तो भगवान को दया आई बहुत दिन हो गए ये बिचारे जीव पड़े हैं ऐसे पड़े रहेंगे इनको आनंद ही नहीं मिलेगा कभी तो इनको प्रकट कर दें बाहर निकाल दें और अपने मिलने का मैं और मेरा समझने के लिए इनको वेद बाणी प्रकट कर दे वो भी अनादि है तो ये लोग उस वेद बाणी से समझ लेंगे मैं कौन मेरा कौन और फिर मेरी शरणागति में आ जाएंगे फिर हम कृपा करके इनको अपना आनंद दे देंगे ये दया ये करुणा आकारण करुणा इसके लिए केवल संसार बनाना ही नहीं महापुरुष जो भगवान को पा चुका और भगवान इन दोनों का कुछ कर्तव्य नहीं है यत्मरतिव सत्म तृप्त मानव आत्मन्यवाम नुष्टा तीन सत्र गीता नास्त किंचित कर्तव्य मस्त चेत न स तत्वित जाबाल दर्शनोपनिषद वेद भी कहता है एक तेईस एक बार भगवत प्राप्ति कर ले फिर उसे कुछ नहीं करना उसके बाद वो कृतकृत्य हो जाता है लेकिन सब महापुरुष कर रहे हैं कर्म और भगवान भी कर्म कर रहे हैं वो तो दूसरे के कल्याण के लिए तो भगवान का कोई भी कार्य क्यों होता है क्यों का एक उत्तर आकारण कृपा के कारण महापुरुषों का कोई भी कार्य क्यों होता है आकारण करुणा के कारण कृपा के रूप अलग अलग है एक को देना संसार ये भी कृपा है एक से छीनना यह भी कृपा है एक को हृदय से लगाना यह भी कृपा है एक को झापड़ लगाना यह भी कृपा है, शिशुपाल कंस को मारा यह भी कृपा है गोलोक दे दिया हम लोगों को दंड दे रहे हैं यह भी कृपा है ताकि हम होश में आ जाएं, अगर यह सब कष्ट हमको संसार में न मिलते और कोई कृपालु आके कहते भगवान में आनंद है अरे क्या धक धक करता है बाबा हमारे संसार में आनंद है हमको तो मिलना है <laughs> अरे इतना दुख भोगने पर तो कोई सुनता नहीं कृपालु की हाँ अगर ये दुख न मिलते तब तो भला ये शास्त्र भेद वो संत तो संसार में आते ही ना कि भई बेकार है वहां जाना हाँ? तो सब प्रकार की कृपा अब देखो भगवान का एक लाह है तम भ्रंशयाचे मनुग्रह दस सत्ताईस सोलह हम पूछते हैं जितने हमारे संसार में भगवान को खुदा को गॉड को मानने वाले भक्ति करने वाले हैं इसमें कितने आदमी ऐसे हैं जो भगवान के इस कानून को मानते हैं हृदय से क्या कानून है मैं जिस पर कृपा करता हूं उसका संसार छीन लेता यानी मां को मार दो बाप को मार दो बीबी को मार दो पति को मार दो धन को छीन लो उसको बदनाम कर दो जिसको संसार में लोग कहते हैं हम तो बर्बाद हो गए ये कृपा है भगवान की इसको मानने वाले कितने लोग हैं अरे राम, राम राम राम राम लाखों में नहीं मिलेगा कोई जो भगवत प्राप्ति कर चुके हैं उनको छोड़ दो कृपा करके बाकी सब कहेंगे भाई ये बात तो हम नहीं मान सकते हम लोग तो कहते हैं उन बाबा जी के पास गए उन मंदिर के भगवान के पास गए वैष्णो देवी गए तो साहब जब लौट के आए लाठरी खुल गई हम तो करोड़पति हो गए हम तो, गए। तो अब महीने में जाते हैं वैष्णो देवी हाँ हम तो उल्टा समझते हैं भगवान जिसको कृपा करते हैं संसार खूब दे देते हैं ताकि वो हमको बिल्कुल भूल जाए अरे कृपा अरे संसार जितना मिलेगा उतने भगवान से वो दूर होगा ना कुंती ने भर मांगा था विपदा संत सश्वत तत् तत्र, तत्र जगत गुरु भवतो भव भेरे एक आठ पचीस एक आठ छब्बीस महाराज हमारा संसार छीन लो ताकि मैं आपका स्मरण करूं निराधार अकिंचन बन जाऊं कोई नहीं है मेरा और जब तक मेरे पास कोई भी चीज होगी पैसा है दस आदमी घेरे रहेंगे हम डॉक्टर हैं, दस मरीज घेरे रहेंगे हम वकील हैं दस मुकदमे वाले घेरे रहेंगे हम बहुत सुंदर हैं, दस लड़कियां घेरे रहेंगी कोई एक चीज हम बहुत बढ़िया गाना गाते हैं लता मंगेशकर है हम कुछ भी है एक चीज में भी तो लोग घेरे रहेंगे अब अगर सब चीज छिन जाए तो कोई आसपास पास से होके नहीं गुजरेगा गया, गया काम से दिवालिया हो गया <laughs> कोई नहीं पूछता उसको ओ नहीं कोई भी ऐसा नहीं पैदा हुआ नहीं को अस जनमा जग प्रभुता पाही जाही मदनाही ऐसा कोई तो पैदा नहीं हुआ जिसको अहंकार ना हो संसार पाके कोई फायदा नहीं हुआ और हम लोग जो थोड़े विद्वान हैं है, थोड़े सुंदर हैं थोड़े धन वाले हैं वो अकेले में सोचते हैं महाराज जी जो कह रहे थे अहंकार हो जाता है अपने को है क्या तो बुद्धि कहती है नहीं तो <laughs> भला अपनी बुद्धि अपने खिलाफ जजमेंट कैसे देगी वो तो हाँ में यहां मिला देती है नहीं नहीं अपने अंदर कोई अहंकार नहीं अपन होशियार तो उस ब्रह्म को उस श्री कृष्ण को उस मेरे को उस मैं को जानने के लिए हमारी इंद्रिय मन बुद्धि समर्थ नहीं है भगवत कृपा की आवश्यकता है और भगवत कृपा के हेतु भगवान की भक्ति करनी होगी और भक्ति में मैंने बताया था निष्कामता अनन्यता निरंतरता लेकिन रूप ध्यान कंपल्सरी है वो कैसे करें बिना देखे ये प्रश्न फिर रह गया बोलिए लाडली लाल की